शांति शांति शांति संस्कार साक्षात्नार्थ पूर्व जाति ज्ञानम संस्कार में संयम करने पर साक्षात्कार होगा साक्षात्कार से पूर्वजन्म का ज्ञान होता है इसमें आवर् जय की संवाद संवादक आगे दस <स्थाथ> महासर्ग में जितने अनुभव हुआ ये अच्छा, अच्छा, हो गया था असाध्य हो गया तो जितने भी कर्म उपासना से स्वर्ग प्रतिशल आदि जो भी फल हो वो फल सामान्य विशेष सुख के अच्छे तो अनुत्तम सुख कहीं तो आ गया कि कैबल्य मुख्य के अच्छे तो है तो दुख ही और दुख ही कहा प्रत्यक्ष ज्ञानम प्रत्य साक्षात्मात्चित ज्ञान प्रत्यय का साक्षात्कार प्रत्यय में साइन करने से साक्षात्कार होगा प्रत्यय शब्द से ज्ञान होता है और प्रत्यय से अर्थ चित्त तो में साइन करने से तो प्रत्यय का साक्षात्कार होगा तब तथ पर चित्त ज्ञान पर चित्त का ज्ञान होगा टीका प्रत्यय से पर चित्त मात्र से साक्षात्कार पर, पर चित्त का साक्षात्कार होगा हो प्र तो परचित्त का ज्ञान होगा ये टीका में परचित्त का अर्थ क्या प्रत्येक चित्त चित्त परचित्त मात्र से साक्षात्काराथ तो प्रत्यय के अर्थ अन्य प्रत्येक के चित्तार्थ किया पर प्रत्यय मात्र भाष्यार्थ भाष्य में तो पर प्रत्येक साक्षात्कार प्रत्येका से ज्ञान किंतु टीकाकार प्रत्यक्ष चित्त चित्त के साक्षात्कार से चित्तकार ज्ञान हुआ परचित्त ज्ञान हम्म परचित्त परचित्त ज्ञान चित्त को धारणा ध्यान करेंगे किसके चित्त में क्या है हाँ पहले से धारणा ध्यान उत्साह चित्त चित्त का तो ज्ञान होता है प्रत्ये रक्त दृष्टादि चित्त मात्र सं इसका चित्त अभी किसी विषय में रक्त है रागद्वेश करता है अनुमान करते हैं। चित्त का इसका भी राग द्वे सम्बधकर क्रोध करता है, है कार्य को देखकर कर अनुमान होता है तो उसके वे समय करेंगे धारण ध्यान समाधि उसके वह समाधि करने पर उसके चित्त का विषय क्या क्या है सब साक्षात्कार होगा टीका में यथा संस्कार साक्षात्कार तथा अनुबंध पूर्वजन्म दा साक्षात्कार एवं परचित्त साक्षात्कार तदालम्बन साक्षात्कार अक्ष आह संस्कार का साक्षात्कार होने पर जैसे संस्कार के विषय है अनुभव अनुबंध संस्कार के पीछे होता है स्मरण उसका मूल कारण अनुभव तब अनुबंध का जिसका कारण पूर्व होने वाले अनुभव पूर्वजन्म अब इसमें संस्कार संस्कार का कारण पहले वाता पूर्वजन्म साक्षात्कार होता है अक्षय सिद्ध होता है इसी प्रकार पर चित करेंगे तो उसका आलम्बन चित्त का किसी चित्त है, उसका साक्षात्कार होगा ऐसे प्राप्त होने से कहते हैं चित्त के साक्षात्कार होने से चित्त के आलम्बन का साक्षात्कार का नहीं होगा नत्लंबन तत्विषय भूतत्व आलंबन के साथ नहीं है चिट्था, चिट्था। तो नहीं है चित्त तो विषय विषय अपने अन्य का होगा रक्तम प्रत्यम जानाबन रक्तमी अपना स्वयं जानता है अमुक विषय में बैरा चित रहा न जाती पर प्रत्यय से यदि आलंबन पर प्रत्यय का आलंबन क्या है किस विषय से चिंतन करता है नहीं जानता है तद योगी चित्तेन न आलंबनी कृत पर प्रत्यय आश्रम तो योगी चित्त आलंबनीत इसलिए योगी चित्त का विषय नहीं हो गया परचित्तक आलंबन किंतु पर प्रत्यय आश्रम तो योगी चित्त आलंबनीकृत पर प्रत्यय मात्र ऐसे ज्ञान होता है इसको काव्य को देख करके योगी उसी चित्र का आलम्बन करेगा परप्रत्यय से आलंबन परप्रत्यय का जो कारण योग परप्रत्यय परप्रत्य पर ज्ञान पर चित्त का जो आश्चर्य विषय उसको नहीं जानता है केवल परप्रत्यय को जानता है चित्त को जानता है चित्त के विषय का नहीं केवल चित्त को जानता है तो परचित्त को जानेगा पर मात्र का ज्ञान होगा तो, तो चित्त मात्र ज्ञान होगा तो चित्त के विषय का ज्ञान नहीं होगा केवल चित्त मात्र का ज्ञान होगा ज्ञान का प्रत्यय विविध सामान्य देश कालाद से युक्त है दूसरा एक सामान्य एक देश कालादीत है तो दोनों प्रकार चित्त को सहन करके जानता है तो देश काला विशिष्ट ज्ञान होगा तो कृषि चित्र के विषय अधिक ज्ञान होगा सामान्य ज्ञान तो है कि देश काला विशिष्ट ज्ञान होगा तो विशेष चित्त का ज्ञान होगा तो राग देशादी तो जानता है तो पहले इसमें वार्तिक में राज राग देशादी अपना चित्र है अपने चित्त में पहले स्वयं करेगा आश्रय आदि रूप ही अशेष विशेष ही का अपने प्रत्यय से रागाधिमत्या स्वकीय चित्तवृत्त का बना अपने चित्तवृत्ति में सहन करने से सर्विशेष के साथ साक्षात्कार होगा उससे भिन्न से चितंत ये दे दिया प्रत्यय में पहले चित्त में सहन करेगा उसमें सब उदेश का राज्य विशिष्ट का साक्षात्कार होगा तो इसमें सामर्थ्य आ जाएगा परचित्त का भी ज्ञान हो जाएगा संकल्प माता से ज्ञान हो, जाए तो हो जाएगा तो पहले अपन चित्त में साइन करके ज्ञान होगा उसके बाद परचित्व का भी ज्ञान हो जाएगा इसलिए चित्त परचित्व का ज्ञान होगा वह जो कहा न तथा तो तत्स आलम्बन तत्का भी सही होता था पर चित्त नहीं है आलम्बन के साथ अपने प्रत्येक को तो जानता है अमुघ विषय में है पर चित्त किसी विषय में है वो नहीं जानता है किंतु चित्त को केवल अनुदान करके जानता है तो चित्त संबंधी ज्ञान होता है कार्य रूपये तो। तद ग्राह्य शक्ति स्तंभ चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धान शरीर काय है उसके रूप में सहन करने पर शरीर में रूप है रूप पर ही चाखी प्रत्यक्ष के लिए कारण रूप का प्रत्यक्ष होता है रूप वाले द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है शरीर के रूप में सहन करने पर रूप में जो ग्राह्य शक्ति है उसका प्रतिबंध हो जाएगा स्तंभन हो जाएगा रूप शक्ति ग्राह्य शक्ति का स्तंभन होने से अन्य को रूप शरीर के रूप में नहीं दिखेगा आप अपने काय रूप में संयम करने पर आपके शारीरिक रूप में जो ग्राह शक्ति तो का संबंध आपके रूप में नहीं होगा नहीं उनसे अंतर्धान वही रहते रहते अन्य लोग आपको नहीं ले सकते काय रूप या ग्राह्याशक्ति ताम प्रतिबद्धनादि यहाँ प्रतिष्ठना पाठे गए पाते प्रतिबंध करता है ग्राह्य शक्ति का प्रतिबंध हो जाता है ग्राह्य शक्ति स्तंभे सम्दे तो ग्राह्य शक्ति का स्तंभ होने पर शक्ति प्रकाश आज चक् प्रकाश का संबंध नहीं होगा चक्त तो जो में प्रकाश है उसका संबंध नहीं होगा नहीं होने से अंतर्धान योगी न हो योगी का अंतर्धान हो जाएगा एक शब्दाद अंतर्धानव्य शब्दादि में भी, भी स्वयं करके साक्षात कार्य करेगा तो सब चलते समय शब्द नहीं होगा स्पर्श नहीं होगा ये भी हो जाएगा अंतर अंत से उपाय अंतर्धन का शहीक सेक्य हो गया ठीक है नहीं का पंचात्मक काय पांचभूत सब्तर सूपत्तर चाक्षसिटन से बनता है सच है, से चाक्षस तो होता है ऊपेन ही काूपंच चक्ष ग्रहण कर्म शक्ति में अनुभवती रूप से ही शरीर सर्ग का रूप चक्षण कर्म शक्ति में अनुभवती चकुग्रहण कर्म के कर्म को प्राप्त कर्मत्व को प्राप्त करता है शरीर सर्ग का रूप चक्ष ग्रह ज्ञान के कर्मत्व को प्राप्त करता है चक्षग्रहण चक्षुजन्य ग्रहण का तो ज्ञान ज्ञान के कर्म से ज्ञान कर्मत्व को अनुभव करता है चेक्षो ज्ञाने, चेक्षो ज्ञाने शरीर ज्ञान अच्छा का विषय होता है। विशेष को धारणा ध्यान समाधि योग के द्वारा किया जाए तथा रूप से ग्राह्य शक्ति रूपाय प्रत्यक्ष का हेतु रूप की जो ग्राह्य शक्ति है जो की ग्राह्य शक्ति के कारण शर्य का प्रत्यक्ष होता है रूप में तो काय प्रत्यक्षता हेतु रूप वाले शरीर के प्रत्यक्ष का कारण है ग्राह्यूप रूप में से ग्राहुद में ज्ञान विषय है तो उसमें कार्य का, का प्रत्यक्ष होता है दो जब समाप्त तो हो जाता है ग्राह्य शक्ति नहीं रहती तस्मत ग्राह्य शक्ति स्तंभ है सती अंतर्धान योग रूप में ग्राह सत्य नहीं हो पर देखे गाने सामने बैठा है जा रहा है देखे ज्ञाने अंतर्गत हो जाएगा तथा पर चतुजनित न प्रकाश नहीं अन्य चकु के प्रकाश से संबंध नहीं होगा जन्य प्रकाश से ज्ञान होता है ज्ञान होता है चतुजन्य प्रकाश चक् सम्बन्ध भी नहीं होगा असम प्रयोग अर्थात चतुर्जन्य ज्ञान का अभिषेक हो जाएगा ज्ञान ज्यान का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो हो क्योंकि अंतर्धान हो गया अंतर्धान से प्रत्यक्ष नहीं है अंतर्धान कारण एक शब्दा अंतर्धान वे विचरण जैसे रूप का अंतर्धान हो गए हो गया ऐसे शब्द आदि का, का पर, जो अंतर्धान हो जाएगा उसमें ग्राय शक्ति समाप्त हो जाएगा ज्ञान का विषय नहीं होगा कार्य शब्द स्पर्श रसगंध संब्दर्श रसगंध है उसमें संयम करने पर शब्द में जो तो ग्राह्य शक्ति स्पर्श में रस में गंध में ये सब सम्पन्न हो जाएगा श्रोत्र घान प्रकाश आयोग श्रोत्र प्रकाश का संबंध नहीं होगा तो तब अंत सब्दस प्रसादी का अंतर्धान हो जाएगा हाथ से करेंगे तो भी पता नहीं जाएगा चलेगा पर। भी नहीं होगा चलते समय होगा किसी जुड़ता है तो, तो नहीं होगा अंतर्धान हो जाएगा ये सूत्रियम ऐसे समझ रहना है जैसे रूप संयम के अंतर्धान बता दिया इसे शब्द स्पर्श गंधादि संयम करेंगे तो अंतर्ध्या हो जाएगा ये भी समझ लिया सोपक्रम निपक्रम से कर्म परांत ज्ञानम अरिष्टे कर्म दो प्रकार है सोपक्रम निरुपक्रमण उपक्रमण में सहित शोपक्रमण आरंभ वाला निरुपक्रम दो प्रकार के कर्म है अभी करेंगे उपक्रम व्यापार करेंगे और तत्सई इसी कर्म में संयम करने से अपरांत ज्ञानन अपराध ज्ञान मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा पर होता है महाप्रवय उसकी अपेक्षा अपरांत है सबसे अंत तो महाप्रवय बीच में जो मरण होता है ये अपर अंत आगे से महाप्रवय में अंत होने लगा ये अपरांत मरण है उसका ज्ञान हो जाएगा मरण का ज्ञान कितने दिन बाकी है ये भी जानता है इच्छा से मरण को प्राप्त करता है कर्म समाप्त करने के लिए बहुत अच्छा बना करके ऐसा अपरांत मरने का ज्ञान हो जाने पर फिर ध्यान आदि करके रहता है जब चाहेगा तम समय हो गया अब आसन में बैठ करके ध्यान में उड़ जाएगा बैठ कर सब छोड़ देगा अरिष्टे विरो अथवा समय में से ज्ञान तो होता है कुछ अरिष्ट है मरण सूचक इनसे भी मरण का ज्ञान होता है ये अरिष्ट को जानने से हमेशा ध्यान रखे तो उससे मरण का ज्ञान हो जाएगा अब इसे बताएंगे कि अरिष्ट शुक्त करें उससे ज्ञान हो जाता है मरण का कुछ लोग में भी कुछ लोग ऐसे सामान्य योगा अभ्यास आदि कुछ नहीं कहा जाता अभी समाप्त हो गया जानने का समय तो हो गया कुछ उनको लक्षण मालूम होता है बहुत सारे लोग बता देते हैं बताते कहें पुत्र दूर में तो पुत्र को दे थोड़े समय से चल रहा है, हो गया पैसे बता देते हैं आयु कर्म कर्म होता है जाति आयुर्भोग होता है आयु देने वाले जो कर्म है दो प्रकार के जन्म होने का आयुर्य कर्म फल हो करेगा दो प्रकार है स्वपक्रम निरूपक्रम च दो प्रकार है टीका में दिया स्वपक्रमन निरुपक्रम चलो अविक भविकम कर्म जाति आयुर्भोग हेतु तद आयुर्विपाक एक जन्म में कर्म फल देने वाले कर्म जाति आयुर्भोग हेतु जन्म देने वाले भोग देने वाले कर्म तदाक आयु आयुदेगा तो आयु फल देने वाले कर्म जन्म आयु आयुभ देगा तंचित कालाअनपेक्ष में प्रस्थित दत्त बहु भोग अल्पिष्ट फल प्रवृत्व केवल तत्फल सहसा भोज एक अशक्यवाद विलंबते तदिद सोपक्रमम ये सोपक्रम कर्म किंचित करेंगे तत्काल में जो जाति आयु भोग देने वाले कर्म कुछ काल अपेक्षा नहीं करके सीधा भोग देने के लिए प्रारंभ कर दिया भोगदान प्रथित प्रारंभ हो गया दत्त बहु भोगम बहुत भोग दे दिया अल्प आवश्यक फल प्रभुत्व व्यापारण उसके व्यापार आरंभ हो गया फल देना केवलम तत्फल तो से सहसा भूग शीघ्र उस फल भोगने के लिए न न एक सर्वे न एक सर्वे से शीघ्र भोग नहीं कर सकता है अनेक सर्वे तो शीघ्र भोग हो जाएगा एक सर्वे से सबकर्म भोग नहीं हो सकता है विलंबते विम्ब प्रारंभ है तब तो तक तो धीरे तो धीरे भोग होता है तब तक आयु तब तक भोग ना पड़ता है ये जो कर्म हुआ इसको शोक्रम उपक्रम के साथ उपक्रम का, फल देने का जो व्यापार व्यापार आरंभ हो गया तो शोपक्रम्भ हो गया तब तो से प्रारंभ कर्म तबे वो तो दुक तो तो फल तत्काल तो फलदाने व्याप्रिय मानव काधा का मंद वही थोड़ा दिया पहले तो बहुत फल दे दिया अल्पवा कर्म दत्तस्तोक फलम तल्प फल दिया तत्काल अपेक्ष मान तब से फलदान के व्यापूर्वक फल व्यापार कर रहा है कर्म का मंद व्यापारम कभी कभी मंद व्यापार होता है कभी फल देता है कभी मंद व्यापार होता है तो निरुपक्रमु कर्में भोगने के लिए समय लगता है व्यापार हमेशा निरंतर नहीं होता है एतदेव तेव निदर्शनाध्यान विषदी दृष्टांत दे करके स्पष्ट करते हैं तत्व आर्द्र वस्त्र विता कालेन काल शिष्य गीला वक्त धो करके फैला दिया शीघ्र सुख जाएगा इसी प्रकार शुभक्रम शीघ्र फल देकर समाप्त हो जाएगा तदेव संपिडित एवं निरुपक्रम वही कपड़ा धो करके इसे निचोड़ करके इसे रख दिया फैलाए नहीं सुख तो जाएगा क्यों विलम्ब होगा चिरे न पिंड बना कर रख दिया दीर्घ काल में सुखेगा इसी प्रकार निरुपक्रम तो कर्म फल देने में समय लगेगा यहाँ शुष्के कक्ष मुक्तों वापे में सामत क्षेत्रीय से काल में धरे दूसरा दृष्टान अग्नि यहाँ शुष्क कक्षे मुक्त सुखा सुखे काम डाल दिया वायु बहुत क्षेत्रीय काले नाक्य सामंत युक्त वायु है अर्थात वायु बंद नहीं वायु जोशी चलते वायु शीघ्र काल से दहन कर देगी अग्नि इसी प्रकार से उपक्रम शीघ्र फल देगा दे, दे यथात सए अग्नि कृणरा तो क्रम तो वही अग्नि लेकर के राशि बहुत है बहुत, बहुत दिया। तो चीरे ना बहुत समय लगे तू शादी तथा निरुपक्रमा है तद तम आयुष करण कर्म विविधन एक जंगल में फल देने वाला आयुष देने वाले कर्म दो प्रकार से उपक्रम निरुपक्रमेंत्साएंकरण से अपरा जान अपरायण मरण अविषे वही टीकानंद महाप्रलयक्ष अपरा मरण परांते महाप्रलय पर अक्ष्य अपरांते मरण परा महाप्रलय उसकी अपेक्षा करके अपरांत हो गया मरण मरण हो गया तो पूरा अंत नहीं एक बार अंत हो आ, फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण महाप्रह कितनी बार मरण होता है इसे इसको परांत नहीं अपरांत कहा तस्मिन कर्मणि धर्मा धर्म संज्ञात अपरांत ज्ञान जिस उपक्रम निरुपक्रम कर्म कहा वो तो धर्म अधर्मय कर्म में धर्म है अधर्म है नहीं, उसमें सैम कर्ण से अपरांत ज्ञान मालूम हो जाएगा मर्म कव है तथ से योगी आत्मना आत्मन कर्म विज्ञा देखा अभी इतने कर्म हे बहूं कायान निर्माय सहसा फल भुक्त लिखा कर्म है बहुत बना करके कर्म फल शीघ्र भोग करके अपनी इच्छा से मरता है यहाँ तो प्रसंग नहीं है फिर प्रासंगिक माह अरिष्ट जो बा मरण का ज्ञान जैसे कर्म में संयम करने से कितने कर्म है मालूम हो जाएगा मरण का ज्ञान होगा इसी प्रकार मरण का ज्ञान अरिष्ट से भी हो जाता है अरिष्ट के सूचक चिन्ह है इससे भी ज्ञान हो जाता है अरिष्ठ है ज्ञान में। तीन प्रकार तीन अलग अलग बताएं तथा आध्यात्मिकोषम दोनों कर्ण नानुल से बंद कर रुई लेकर बंद कर देते आध्यात्मिक अध्यात्मिक अविष्ट होता है पहले शब्द सुनाई पड़ता है कान बंद होगा तो अपने देह में घोष शब्द होता है का का संचार अंदर जो होता है घोष शब्द होता है और उसको अभ्यास करने पर उसमें बहुत वाद्यादि विभिन्न शब्द सुनाई पड़ेगा और नाह शब्द तो होते उसमें एकाग्र होने के लिए बाहर जिसका एकाग्र नहीं होता है पहले पहले मन भागता है सब एकाग्र करने के लिए एक प्रक्रिया है दोनों कानों को बंद करके बैठो तो उसमें ध्यान लगेगा वहाँ शब्द सुनो शब्द विलक्षण शब्द आगे होगा किंतु कानों के ऐसे रह कितने देर बैठ सको एक घंटा बैठो ऐसे करके बैठ कर कभी देखो ऐसा हाथ थक जाएगा इसलिए धंधा बनाते हैं आशा हमारी एक रहेगा दो लकड़ी इसको सामने रखकर ऐसा रखेंगे ऐसा नहीं तो ऐसा और ऐसा रहेगा इसे बड़ा रहता है इसे ऐसे योगी लुक रखते हैं ना ऐसा रहेगा उसको लेकर कहीं कहीं लेकर चलते हैं कि तो क्या करते हैं नहीं कैसे पता नहीं ये करना था इसको लगा करके ऐसे रखना रखना हमने बनवाया था यह कारपेंटर के पास ऐसे बनाया था यहाँ ऐसे स्क्रू लगाने वाला इसको यहाँ जोड़ दो तो लाठी हो जाएगा यहाँ से खोल दो स्क्रू निकाल दो यहाँ लगा दो कारपेंटर लगा ऐसे बनाने से यहाँ रुक गया अभी रह गया बहुत मजबूत नहीं बड़ा उसको खोलने पर स्क्रू से खोल कर इधर लगा दो लाठी जैसे हो जाएगा ले तो इसको लगा कर रखो करके यहाँ रखकर के हाथों ऊपर रखकर कैम करना नहीं तो करना हाथ थक जाएगा थोड़ी देर में हाथ थक जाएगा कभी देखो अगर घंटे से काम कर बंद कर दो हाथ कैसे होता है तो उसको रख लिया तो इस ऐसा है वाह वैसे इसको इधर रखा ऐसे धन ऐसे होता ऐसा बनकर हाथ हर गया हाथ हम से इसके उधर करके रखा हाथ इधर इधर आ गया एकाग्र करके फिर मानू मूसी में लगता है तो ये भी मानू को एकाग्र करने के लिए ये भी हटो में आएगा कान बंद करके तो शब्द सुनाई पड़ता है ये जो शब्द सुनाई पड़ता है अब सब रोज़ थोड़ा अभ्यास करो देखो मरने का समय हो गया तो वो शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा पता चल गया अभी समय आ गया इसे थोड़ा अभ्यास रखने से ही पता चलेगा नहीं तो कहें अभी तो समय है अभी क्या देखेंगे थोड़े तो बुढ़े बने क्या देखेंगे देखने के पहले का भी हो तो जाएगा ऐसे थोड़ा ऐसा करके देखना ये सबसे घोषण, फिर तो कर लो न सुनोती पहले तो सुनता है उस समय बंद करने कुछ नही पड़ेगा अरे आँख बंद करो आँख बंद करने पर कुछ ज्योति दिखती है कभी ऐसे करो ऐसे करो तो कुछ दिखेगा और उस समय फिर आंख बंद करने से जो नहीं दिखेगी अगर आँख बंद करने पर कुछ ना कुछ प्रकाश तो देखो कुछ ना कुछ दिखती है प्रकाश तो ज्योति अभ्यास करने करो और बाद, बाद में आँख बंद करो कुछ नहीं दिखेगी और ऐसे करने से जो दिखता है प्रकाश दिखता है करो, करो, करो, मरने का समय जितने करो आँख दर्द हो नहीं दिखेगा आगे समय समय निश्चय करना ये आध्यात्मिक सूचक है अवस्त, नेत्र अवस्त न पशे तथा तो आधिभतिक हम इस प्रकार भूत संबंध यम पुरुषान पश्यू को देखते हैं कह रहे कि आगे अनुदूत हमको लेने के लिए कहेंगे के देख रहे डरते हैं जब तक तो जीवित रहते थे पाप कर्म करते हैं, कहते हम नहीं मानते क्या हो जाएगा और जब समय आ गया अनुदूत आगे लोहे के बड़े बड़े सुलभ प्रहार के लिए सुलभ जो मन लगाने के लिए ऐसे पेट में शरीर में मारते घुस जाएगा क्यों कौन निकले मरियाने ऐसे सुलह नहीं कभी तो पिटेंगे बड़े बड़े सो तो लोहर का आज है, है उसमें पिटेंगे एकदम चूर चूर हो जाएगा आ, एक टुकड़ा आधा गिर गया फिर भी मर ऐसे कष्ट बोलते है तो यमुंड तो आगे बोलेंगे किंतु तो देखते हैं वो लोग आगे बड़े बड़े साकोड़ा सिंकुड़ा लेकर के तो उससे पकड़ के लिए आगे यमो पुरस्थान पश्चिटी विन अतिचान चांद अकस्मात दक्ष्य मर्गे पिता पिता में आदि अकस्मात दिखता है दिखता है कितने लोग अभी वहाँ स्वर्ग में जाएगा यहाँ दिखता है इससे निश्चय हो जाता है अभी मरना आ गया समय यह आधि भौतिक हो गया आधिदैविकम स्वर्गम अकस्मात सिद्धांला पश्यती कभी स्वर्ग देख लेता है सिद्ध पुरुषों को देख लेता है अकस्मात, अकस्मात, अकस्मात, अकस्मात। विपरीतम सरगम उल्ट पाल सो दिखता है ग्राम को तो देखता है ये स्वर्ग है का ये स्वर्ग इधर ऐसा विपरीतम सरगम इधि पशे अन्य अपराध उपस्थित मरण समय आगे ऐसे जान लेता है और भी अरिष्ट है बताएंगे टीकाने अरिबत त्रास अरिष्ठ शत्रु के समान कष्ट देने वाला अरिष्ट है तीन प्रकार मरण चिन्ह मरण चिन्ह देखने पर प्रसन्नता होगी या दुख लगे बुरा बताओ किसको प्रसन्नता है, है। <laughs> प्रसन्नता है ना प्रसन्नता है कि लभी नहीं <laughs> बहुत <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> दिन के बाद मरण चिन्ह पहले पता चले तो ऐसा है मरण चिन्ह मिल जाएगा तो चिन्ह नहीं मिले तुरंत मरण तो समय तो पर होगा चिन्ह पता चले गया तो सब छोड़ करके परमात्मा चिंता न करो हम पर आलोचना स्मरण था तो सब छोड़ कर चिंता न करो मरण चिन्ह पता चले तो नहीं तो अपने खाना पीने में मोबाइल लेकर पकड़ा उसके प्राण जिसके अभिष्ठ मरण चिन्ह अच्छा है किंतु हैं अभी मरना जाएगा इसे और इीवन तो त्रासा सूत्र के शत्रु के समान कष्ट देने वाला अभिष्टा तीन प्रकार मरने मरण चिन्ही विपरीत सर्वम प्रसिद्ध महेंद्र जाली व्यरिक न ग्राम नगराजी स्वर्ग नरकम अभी मनुष्य महेंद्र जाले इंद्र जाले में कभी कुछ दिखता है जादू उसके बिना ग्राम नगराधि कभी स्वर्ग मानता कभी नरक मानता है मनुष्य में वो देवलोकम मनुष्य में देख करके आ रहा है स्वर्ग में आ गई स्वर्ग में कब आया देख करके स्वर्ग में आ गया और अरिष्ट है अरुंधत नक्षत्र जो पहले देखता है वो देखना बंद हो जाएगा सप्तर्शी मंडल उत्तर दिशा में ध्रुव नक्षत्र दिशा तो ष्ट रोशी तो उसके पीछे थोड़ा छोटा अभिन्ती उसको भी जो देख सकता है और दृष्टि सकते नहीं तो अभी भी नहीं दिखता है तो मानने के पहले क्या दिखेगा जो अभी दिखता है मानने के पहले नहीं दिखता है तो अरुषे चिन्ह और सूर्य को इसे देखने का समय को जैसे दिखता है ये भी कहें सा है जैसे चंद्र को रात में देखते हैं रात में कोई कष्ट होता है, है। इससे प्रकार सूर्य को देखो अभी कष्ट है ना नहीं देख नहीं अभी सूर्य को भी चंद्र जी से देखने लगा इसलिए इतने भी अब ध्यान रखो तो रोज सूर्य भगवान के दर्शन को देखो आँख को देखने के लिए यदि आँख बंद हो जाता है तेज से अभी बनने का समय नहीं हुआ अभी बाकी और कान बंद कर थोड़े देख देखो शब्द सुनाई पड़ता है नहीं और से करके तो क्या दिखता है ऐसे कर लेते कोई को मालूम नहीं ऐसे कर लेते तो इधर से भी इधर करो ये रिंग जैसे इधर आ जाएगा कोई मालूम ऐसे कर तो ऐसे करो पगड़ दिखाया इधर करो इधर दिखाई इधर करो तो दिखा ये जो जो अब खाली आके बंद कर दो तभी कुछ ज्योति आती है मरने के समय आने पर बंद हो जाएगा ये हो गया समुद्र जैसे सूर्य को देख ले गया और कानून बंद कानून शब्द नहीं होगा ये सब है और विचित्र दर्शन विपरीत सब दर्शन होता है ये सब चिन्ह है इसे सब जान लेते हैं मृत्यु समय आ गया कुछ लोगों को बता देते बहुत लोग मान्य मिले मैत्रादिशु बलानी मैत्रा बलानी मैत्रादिशु सं जाना बला जाती मैत्रीदी साक्षात् से बल हो जाता है उत्पन्न होते हैं। बलोत्पन्न होता है सचेत ऐसे सामर्थ्य बला जाता है। मैत्री करुणा मुदिते मुदितेस भावना ये भावना त्र भूतेसु सुखीसु मैत्री भाव कोई भूत सुखी है तो द्वेश नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं मैत्री भावना करे तो मैत्री बलम लगते ये बलों को प्राप्त करता है कन्म करने पर धारणा ध्यान समाधि करने पर कोई सुखी होता है तो उसे मैत्री भावना कर अपने मित्र को ये सुखी है तो अच्छा लगता है दूसरे कोई सुखी होता है वहां मैत्री भावना करे तो मैत्री बल को प्राप्त करेगा दुखी थे सुख करुणाम कोई दुखी है उसमें करुणा भावना करे तो करुणा बोलो तो प्राप्त करेगा लिए पुण्यशीले से मुदिता भावे का मुदित कोई प्रसन्न पुण्य कर्म करने वाले उसमें प्रसन्न हो मुदिता भावना करने पर मुदिता बलम लगते इसी प्रकार भावना तो समाज यह सैम ऐसा भावना करने पर जो समाधि इसका नाम संयम यद्यपि धारणा ध्यान समाधि में मिलकर के तो समाधि का नाम ले लिया धारणा समाधि होता है समाधि के, के उत्तर में ही फल प्राप्त होता है इस तो बलानी अबंध्य जाएंगे ऐसे जोगी में बलो उत्पन्न होते हैं जिनका वीरिय बंध्य नहीं होता सामर्थ्य तो फल देने वाले होते हैं सातशील सुपेक्षा न तो भावना पाप करने वाले के प्रति क्या भ्रामना करेंगे मैत्री करुणा मुदीत में क्या जनता उपेक्षा किन्दु न तो भावना वहां उपेक्षा की भावना करने करके समाधि करने की आवश्यकता नहीं तत की समाधि इसलिए तस्याम उपेक्षा में भावना नहीं तो संयम नहीं करेगा समाधि नहीं होगी अतो नाम बल उपेक्षा उपेक्षा से बल प्राप्त नहीं करता है मैत्री भावना करुणा भावना मुद्रिता भावना कर्ण से बल प्राप्त करता है योगी तत्व तो अभारा तथित तो में उपेक्षा में संयम नहीं अनुसार उपेक्षा बल प्राप्त नहीं करता है कि नहीं मैत्रीदी से संयमान बलानी बला अब कं से मैत्रीदी बल अस होते हैं तथर मैत्री भावना तो बलम मैत्री भावन से बल होता है ये के सुखा करो जीवलोकम तो यही बल आता है को सुखी कर देगा तो तो को देगा तथा तो तो हो जाता है तो प्राणी नुखिता दुखा दुख हेतु समुदरती दुख से दुख हेतु से उद्धार कर देगा प्राणियों को एवं मुद्रिता बल से जीवलोक से माध्यस्तम मध्यस्थ तो होता है किसके प्रतिराग जिस नहीं वक्षम भावना कारणत्व समाधि राह साधना कहेंगे तो भावना कारण तम समाधि भावना भावना है कारण समाधि भावना करेंगे तो समाधि होगी भावना तो समाधि है स भावना से समाधि उसको का संयम यद्यपि धारणाध्यान समाधि त्रयमे संयम न समाधि मात्रम तो ध धारणाध्यान समाधि तिलो और भ में कह दिया यह समाधि ससैम यह समाधि ससैम तो समाधि को स्वयं इसलिए कहा कि केवल समाधि सैम नहीं है फिर भी समाधि अनंतरम कार्योत्पादा का ये बल प्राप्त तो होता है समाधि के बाद प्राप्त तो होता है समाधि प्रधान है समाधि प्राधान्य तब तो तक स्वयं उपचरित है साइन शब्द काउन प्रयोग में वस्तुतः में भावना जान सी नए क्विद्ध भावना साम पाठ भावना तधि भावना के सधि कहीं कहीं पाठ तमूह सयन अवैध हेतुवत भावना और समाधि दोनों के दो अवयव है समूह से संयम से संयमों का एक एक है, है तो धारणा ध्यान समाधि तीनों ये समूह ये दोनों का अवयव हेतु होगी एक भावना एक समाधि ये अवयवं से हेतु तो संयमों का ही स्वयं ही कारण है भावना धारणा ध्यान समाधि भावना से होने से बल प्राप्त करता बल प्राप्ति का कारण संयम है वीरम प्रयत्न अवंध्य वीरियम उसका प्रयत्न गंभीर नहीं होता है जैसे प्रयत्न करता है करता है, तेन कर्तव्य प्रयत्न अगम्य भवती थी मैत्री आदि बल वाले पुरुष जब परेशान सुखित्वादिश कर्तव्य से सु, अन्य को सुखी बनाना चाहता है दुख से उद्धार करना चाहता है जो प्रयत्न करता है अवंध्य भगवती बंध्य नहीं होता है अवश्य प्रयत्न सफल हो जाता है उपेक्षा में भावना नहीं करते हैं तो समाधि में नहीं होती उपेक्षा उदासीन है न तत्र भावना उसमें भावना नहीं होती ना भी सुखिता अधिपत भाव्य में किंचित जैसे कोई दुख है तो उसको सुखी बनाना किंतु जो उपेक्षा उदासीन है उसको क्या करना हो तो ठीक है सुखित तो अधिपत भाव्यम साध्य कुछ नहीं इसलिए वहाँ समाधि धारणा ध्यान समाधि जरूरत नहीं मैत्री करुणा मुद्रित तीन भावना करनी है दुखित में मैत्री नहीं सुखिते सु मैत्री दुखित सु करुणा और पुण्य में मुदित ये भावना से पड़े ओ